तारीख की जीपीएस लोकेशन जानने के बाद विक्रांत को उसे पकड़ने में जरा सी भी देर नहीं लगी भले ही मिस्टर तारिक अहमद काफी अमीर आदमी थे लेकिन फिर भी वो पुलिस स्टेशन एक इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल से आए थे चीज देखकर विक्रांत को बड़ा अजीब लग रहा था विक्रांत उसके इस इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल के पीछे पीछे चल रहा था उसने देखा की तारिक यहाँ पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद फ्लावर मार्केट के पास एक शॉप के पास काफी देर तक रुका हुआ था विक्रांत अपनी कार से उसका पीछा कर रहा था फ्लावर मार्केट के पास कुछ देर तक रुकने के बाद जब तारिक वहां से बाहर निकला तो उसके हाथ में एक बॉक्स था उसने अपने दोनों हाथ से इस बॉक्स को पकड़ रखा था और फिर इसे लाकर उसने अपने इलेक्ट्रॉनिक टाइस पर रख दिया और फिर वहां से चल पड़ा इस वक्त तारीख के चेहरे का रंग बदला हुआ सा नजर आ रहा था इस वक्त तारीख के चेहरे का रंग बदला हुआ नजर आ रहा था ऐसा लग रहा था कि वो डरा हुआ है और किसी की नजरों से बचने की कोशिश कर रहा था विक्रांत धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा तारिक यहाँ फ्लावर मार्केट से निकलने के बाद सीधे ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसका घर भी यही फ्लावर मार्केट के पीछे की गली में था वहा गली में लाइन से काफी सारे बंगले बने हुए थे ये काफी पौश एरिया लग रहा था यहाँ मौजूद बंगलों की कीमत कई करोड़ में थी तारीख अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर सीधे अपने बंगले के सामने पहुंचा और फिर उसका गेट खुल जाता है और फिर तुरंत ही तारिक इस इलेक्ट्रॉनिक वहीकल को लेकर अंदर बंगले में चला गया जिसके कुछ सेकंड गाड़ी लेकर खड़ा था और अंदर का नजारा देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था क्यूँकी इस गेट को इस तरह से कवर किया गया था की बाहर से अंदर की तरफ कोई कुछ नहीं देख पा रहा था गाड़ी में बैठे बैठे विक्रांत अपना सिर उठाकर अंदर झाँकने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था बस इतना समझ आ रहा था कि अंदर यार्ड में तारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर लदे सामान को उतार कर नीचे रख रहा था। अंदर का नजारा और बेहतर तरीके से देखने के लिए विक्रांत ने सोचा कि गाड़ी के बाहर निकलकर देखा जाए वो अपनी कार से उतर कर बाहर आया और फिर खड़े होकर अंदर देखने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से उसकी नजर गेट के पास लगे सीसीटीवी कैमरों पर पड़ी उस कैमरे से पूरे रोड पर नजर रखी जा रही थी फिर विक्रांत जल्दी से अपनी कार में वापस बैठ गया क्योंकि बैठने के बाद वहा अंदर उसने देखा की तारीख के साथ कोई औरत भी खड़ी थी वहां पर एक ब्लैक कलर की काफी लग्जरियस कार भी खड़ी थी यहाँ से विक्रांत इस कार को बिल्कुल क्लियरली तो नहीं देख पा रहा था लेकिन इतना जरूर अंदाजा लगा लिया था कि ये कार या या या तो ऑडी थी थी या फिर या फिर बीएमडब्ल्यू। जो औरत खड़ी थी, वो इलेक्ट्रॉनिक डिगी में पड़े बॉक्स को उठाकर गाड़ी के पीछे की डिग्गी में रख रही थी इस बीच तारीख और उस औरत के बीच किसी बात को लेकर बहस भी हो रही थी वो औरत काफी गुस्से में दिख रही थी वहां बाहर पड़ा सामान काफी ज्यादा था जो की गाड़ी की डिग्गी में नहीं आ रहा था इस वजह से उस औरत ने कुछ सामान कार की पिछली सीट पर रख दिया अब तक उन दोनों के बीच काफी तेज बहस होने लगी थी। और फिर थोड़ी देर तक गाड़ी की, की ड्राइविंग सीट पर बैठा और फिर गाड़ी लेकर यहाँ से निकलने लगा जैसे ही विक्रांत ने तारीख को गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते देखा उसके दिमाग में एक आइडिया आया वो तुरंत ही गाड़ी से उतर कर अंदर बंगले की तरफ जाने लगा तारीख को देखकर विक्रांत ने कुछ इस तरह से हाथ हिलाया जैसे मानो वो उसे बहुत दिनों से और बहुत अच्छे से जानता है तारिक ने भी अवचेतना में अपना हाथ हिला दिया लेकिन जब उसने देखा कि ये आदमी तो उसके बंगले के अंदर आ रहा है तब तो उसका माथा ठनक उठा उसने तुरंत ही अपनी गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और फिर इस मौके का फायदा उठाकर विक्रांत भी जल्दी से तारीख की कार का दरवाजा खोलकर गाड़ी की पिछली सीट पर जा बैठा अंदर बैठते ही विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा बी एमडब्ल्यू सीरीज वाह काफी महंगी होगी ना बड़े अमीर दिखते हो तारिक साहब क्या कौन कौन हो तुम और गाड़ी में कैसे घुस गए तारिक ने हड़बड़ाते हुए सवाल किया वो अचानक से विक्रांत को देखकर दंग रह गया <laughs> गाड़ी में कैसे घुसा देखा नहीं तुमने अभी विक्रांत ने हंसते हुए जवाब दिया अरे मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया तारीख साहब आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई विक्रांत ने बड़े पोलाइट वे में कहा तारीख बिल्कुल सदमे में था पुलिस अरे आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे क्या हुआ कुछ गलत कर रहे हैं क्या आप विक्रांत ने नॉर्मली सवाल किया और फिर मुस्कुराते हुए उसने अपने कमर में लगी हुई गन तारीख को दिखा दिया उसे लगा कि शायद तारीख कुछ गड़बड़ कर सकता है नहीं नहीं सर क्या हुआ? क्या क्या हुआ हुआ मैं घबराया हुआ नहीं तो तारीख ने घबराते हुए ही खुद को संभालने की कोशिश किए ठीक <laughs> है ठीक है विक्रांत ने जवाब दिया दे। देखे मिस्टर तारीख मैंने सुना है की आपको पुराने सामान यानी की जो ऐतिहासिक सामान होते हैं उसकी अच्छी खासी नॉलेज है तो मैं बस आपसे उसी के बारे में कुछ सवाल पूछने आया हूँ आप जैसे जवाब दे देंगे मैं तुरंत चला जाऊंगा क्या कौन किसने बताया आपको ये मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तारिक ने जवाब दिया दरअसल तारिक ने तारिक ये जानने की कोशिश कर रहा था कि विक्रांत कहा से आया हुआ है और किसने इसे यहाँ भेजा है देखिये तारीख साहब सीधा सवाल है विक्रांत ने सीरियस होते हुए कहा आपने इगरतपुरी वाले केस के बारे में तो सुना ही होगा वहां पर मकबरे के भीतर से कुछ सामान गायब हुआ है और वहां पर एक आदमी की डेड बॉडी भी मिली है मैं उस केस का इंचार्ज हूँ बस मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि ये जो मकबरे वगैरह के सामान चोरी होते हैं इन्हें कहाँ बेचा जाता है इसकी मार्केट कहाँ है मैं, मैं, मैं मुझे कहाँ से पता होगा मैं नहीं जानता मैं कोई आर्कियोलॉजिस्ट थोड़ी ना हूँ आप पुरातत्व विभाग जाइए मैं भला आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ तारीख आसानी से कुछ भी बताने के मूड में नहीं था देखिए जिस चोर ने मकबरे से चोरी की है वो तो वहां से काफी सामान चुरा कर ले गया है अब मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ वो चोर मुंबई में उस चोरी के सामान को बेचेगा तो फिर कहां बेचेगा अरे आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे मुझे क्या पता कि चोर अपना सामान कहाँ बेचता है तारिक के माथे पर पसीना आना शुरू हो गया था देखिये मैं फूल का व्यापारी हूँ बुके वगैरा बेचता हूँ बस और जो आप बात कर रहे हैं मुझे उन सब चीजों के बारे में कुछ पता नहीं है नहीं पता है चलिए फिर विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अच्छा तारिक साहब ये क्या है इसमें क्या रखा है इतना कहते हुए विक्रांत ने अपनी सीट के बगल में रखा हुआ बॉक्स उठा लिया और फिर उसे खोलने की कोशिश करने लग गया अरे वो, वो उसे क्यों खोल रहे है तारिक ने विक्रांत को रोकते हुए कहा लेकिन विक्रांत उसकी कहा सुनने वाला था उसने फटाफट इस पैकेट को खोल लिया पैकेट के भीतर एक बुके रखा हुआ था और फिर उसके बीच में लाल रंग का एक वेस यानी कि फ्लावर पॉट रखा हुआ था यह फ्लावर पॉट कोई मामूली नहीं था बल्कि देखने में ही काफी पुराना और बेहद कीमती लग रहा था यह क्या है बड़ा कीमती लग रहा है क्यों तारिक साहब विक्रांत ने तारीख की तरफ देखकर कर मुस्कुराते हुए कहा विक्रांत अच्छे से जानता था कि तारिक पुरानी चीजों की खरीद फरोख्त करता है और ये जो आइटम है ये भी काफी पुराना है और एंटीक है इसकी कीमत काफी ज्यादा है ये ये खास तरह का पॉट है तारिक ने जवाब दिया इसका ऑर्डर मेरे एक खास क्लाइंट ने किया था उसी के लिए लेकर जा रहा हूँ उसे रख दो वहीं। विक्रांत ने पहले ही भाप लिया था कि यह बेहद खास तरह का एंटीक आइटम है फिर भी उसने इसे और अच्छे से परखने के लिए अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए एक डिवाइस को एक्टिवेट कर लिया इस डिवाइस की मदद से वो किसी भी चीज की डिटेल निकाल सकता था जैसे उसने इस डिवाइस को चालू किया तुरंत ही उसके माइंड में इस एंटीक फ्लावर पॉट की सारी डिटेल आ गई ये फ्लावर पॉट नवाब हामिद खा के समय की थी जो कि इगतपुरी के नवाब हुआ करते थे ये आइटम बना हुआ था और इसका डिजाइन बहुत ही एंटीक पॉट बेसमती है और देश की ऐतिहासिक धरोहर भी है तारीख जान बुझ कर इसकी कीमत छुपाने की कोशिश कर रहा था और सबसे बड़ी बात यह फ्लावर पॉट नवाब हामिद के समय का है और ऐसे में पुराने और एंटीक सामान की खरीद फरोख्त करना कानून जुर्म है तारिक साहब आपका यह फ्लावर पॉट तो बहुत ही खूबसूरत है मुझे बहुत पसंद है ये मैं इसे लेना चाहता हूँ बताओ कितने में बेचोगे विक्रांत ने तारीख की तरफ देखते हुए कहा क्या, क्या मतलब मैं समझा नहीं तारीख का चेहरा पसीने से भीग चुका था